ननु नर्शन भाव सत्वस्तुनी सन इचा असदस्तु का दर्शन नहीं होता सत्वस्तु का भी दर्शन कोई किया आज तक उसके तो कोई इंद्रिया से दर्शन तो भूग सत सर्वान्नुसिद्धवात्म लेकिन कत नहीं सत का सत्तर फिर भी सर्वासी है कैसे यदर अहम भूयासम अहमस्मी अहम भूयासम मान भुवं न भूबल ऐसे कभी ना हो कि मैं ना हूं या ना रह जाऊं इस प्रकार से कभी न हो मैं सदा बना रहूं ऐसे नहीं। क्यों अपनी सत्ता को आप अनुभव कर रहे हैं और उसकी मित्रता क्या अपेक्षा कर रहे हैं तो सदा रहे सद्धम तुअस् निश्चित तुष्ण तो न शून्य शून्य बुद्धेश वर्जना शुद्धम सद तो हम लोगों के द्वारा जो श्रुति के निश्चित वेदांत विज्ञान सुनिश्चित वेदांत में कहा विज्ञान के सुनिश्चित अर्थ वाले जो लोग होते हैं ऐसे जो हमारे जैसे लोग करके अपने आप को बोल रहे ग्रंथकार हम लोग के द्वारा उस आत्मा का अनुभव किया गया है अनुभव ये आप भी अनुभव हो रहे और शुद्धम अनुभव होते रहते वैसे हम ही नहीं सभी अनुभव करते हैं कैसे तूष्टिम सित हो जब चुपचाप बैठा हुआ तब क्या अनुभव कल पर शांत बैठा हुआ कोई वृत्ति नहीं कोई विषय लेकर नहीं उस समय मालूम मैं हूं ये कुछ भी नहीं है मैं नहीं हूं ऐसे बोलेगा क्या वो हूं ये बात तो रहता ही है सगा न शून्य तम शून्य बुद्धि से हो सदा ये नहीं कह सकते और चुपचाप बैठा उसमें शून्य है ये नहीं कह सकते कि शून्य बुद्धि का निषेध करता है पहले मैं शून्य में नहीं था मैं बहुत नहीं था मूठ भाव नहीं था जागरूक बड़ा आनंद आ रहा था शांत बैठा था बड़ा आनंद आ रहा कई बार बोलते बड़ा बड़ा लोग मतलब दिमाग कर। अचानक कोई दोस्त आ जाए कोई भी आ जाए आपको लगता है क्यों ही समय आया बेकार दिमाग दे। आप क्या शांत है काम को भंग कर देना भले मित्र है खास आया खास काम से आया आप भी काम से आया तभी तो उस समय आपको पसंद नहीं है कोई आके तो कई बार आप विश्राम कर रहे सो रहे मैं यहाँ तो है आपको कितना बुरा लगता हो गए दिन ये तो सोचते नहीं और हमें भी सोरे नहीं देते सेवा में घिट देते कुछ ना कुछ काम होता है अब मनी मन कुछ भी सोच कर लेकिन मजबूरी में करते नहीं करना पड़ता बहुत मुश्किल होता उसे भी कोई आदि बहुत थका हो काम करके आगे सोया हो और उसको जगा दीजिएगा उस तो जब चौक बैठता हो जाता है इधर से कसिया भी प्रतीत तो कुछ भी प्रती हो ही नहीं रहे इसे मैं समझ रहा हूँ कुछ भी नहीं है कुछ भी प्रतीति नहीं है इत्यासा नहीं शून्य का आप निषेध कर शून्य से आप शून्य प्रतीत भाववार शून्य में न संभव रही शून्य का भी प्रती हो रही ना उस समय भाव का मतलब क्या शून्य नहीं हो रही है नीति मतलब मैं कर रही सदबुद्ध भावारप्तम भी ना बैठा दे सकता है सदबुद्धि भी तो नहीं हो रही है सब की भी तो प्रती नहीं है ना तुष्टि में बैठे काल में सत्व की प्रती हो रही क्या उसकी भी नहीं है इसे जिसे सत्य का भी अभाव कह दो तो नहीं नहीं अपना निषेध कोई नहीं कर सकता सब का निषेध कर देगा शून्य का भी निषेध कर सकता लेकिन खुद का निषेध करगा है हम उसे पूछेंगे वो खुद का सत्य का भी निषेध कर रहा है तो निषेध करने वाला कौन वो था कि था वो सत्य की असत है जो सत्य भी प्रती नहीं है बोल रहा है सत का भी निषेध कर रहा है जैसे घट नहीं था पट रहे था, रहे था, नहीं था मट नहीं था असत नहीं था शून्य नहीं था ऐसे कहने वाला उस तुष्टिम काल में ये कुछ भी नहीं था ऐसा अनुभव को बोलने वाला तो था क्यों भी नहीं था और जो बोल रहा है मैं शून्य भी नहीं था असत भी नहीं था और जो कहता है सत्य नहीं था फिर हम उसे पूछेंगे जो कह रहा है सत्य नहीं था वो था कि नहीं था वो था मानना पड़ेगा ना जो सत्य भी अभाव को अनुभव कर रहे हो कि नहीं था वो था और जो अनुभव कर रहा है सत्य नहीं था कर रही वो सत्य की असत है कभी असत होकर आप अनुभव कर सकते हो मुर्दा के भी कोई चीज का अनुभव करेगा मैं तो चला नहीं पाओगे मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा लाठी लग करके उनको जला रहा हे तो ये अच्छा है कि मुर्दे पर कुछ अनुभव हो नहीं होता आप क्या कर रहे हैं आप जला रहे हैं उसको नंगा भी कर देते हैं धुला भी देते हैं क्या क्या कर देते हैं खोपड़ी फोड़ देते हैं कई लोग शंख मार देते हैं उसको भी महसूस हो जाए तो हो गया फिर कमया सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा मुर्दा उठकर कर कह रहे थे हमको तो फोड़ रहा था उनको जला रहा था वो असद भाव प्राप्त है मुर्दा इसे उसको कुछ प्रती नहीं होगी इसे असत को तो प्रचित नहीं सकता इसे सच्ची माननी पड़ेगी इसे जो प्रती कर रहा है अनुभव कर रहा है वो है और वो सत्य अत सत्य का निराकरण सत्य का निषेध कोई कर नहीं सकता इस का निषेध करने का मतलब क्या खुद का निषेध करना होगा तो खुद निषेध का अनुभव कौन कर रहा है उस अनुभव करने वाला अनुभवीता का निषेध आप करोगे क्या कर नहीं सकता अतः सत्य बुद्धि क्यों नहीं हुई फिर तुम पूछोगे सत्य प्रतीज्ञान क्यों नहीं हुआ में था। भाव में सारे ज्ञान है बैठ इंद्रिया अतएव इंद्रियों के माध्यम से सत्य ज्ञान या सत्य की प्रती नहीं होती लेकिन सत्व नहीं है ये नहीं कस घट की प्रती नहीं है इसे घट नहीं बोल सकता हूं लेकिन सत्य का प्रती न होने पर भी सपी कर सकता क्यों सब सब खुद ही ये इसे जवाब दे रहे सब देखो सब सदि चेत ना एकदम का सदबुद्धि नहीं हुई सत्व का ज्ञान एक वृत्ति एक एव प्रतीति नहीं हुई है तो कद नहीं होती उस अवस्था में तो कोई बात मास्तु कद हम भी मानते हैं उस अनु सद्बुद्धि सत्ता का वृत्ति या ज्ञान नहीं होता हम भी मानने को तैयार तो हैं। फिर क्या होता है वहाँ? वहाँ आप आप आपके सब प्रकाश आपके प्रकाश का नो करते सत्व का जो प्रकाश स्वरूप होता है उसके ऊपर इसीलिए आपके अपना स्वरूप है वो क्या सप्त तो प्रकाश स्वरूप्रकाश स्वरूप आपका आत्मा है खुद की स्वरूप का अनुभूति खुद कर रहा है आत्मान आत्मना आत्मनी स्वयं आत्मा अनुभूय क्योंकि उस समय मन काम नहीं कर रहा है उसका साक्षी थे कि नहीं थे जब चुपचाप बैठे हैं आपका मन भार कुछ सोच नहीं रहा है बुद्धि कुछ सोच नहीं रही है घर को सांप बैठे हैं उसे तो आपको मालूम है ना कि मेरा मन कोई काम नहीं कर रहा है मेरी बुद्धि कोई कार्य नहीं कर रही है कोई चीज का निश्चय नहीं कर रही है मन के संगे विकल्प कल्पना नहीं कर रहा है हमारी कोई इंद्रिया कोई विषय को देख नहीं रही है चक्षरा इंद्रिया ग्रहण नहीं कर रही है ऐसे आप जानने की नहीं जा रहे ऐसे जानने के लिए आप अपने साथ सेवाओं में है ना है? तो साक्षी क्या सब है क्या सब है सत्य वही कह रहे हैं निर्मन साक्षित् मन रहितता निर्मन का साक्षी आप है सन्मात्र सुगम निश्चय होता है सघन मनुष्यों का वास्तविक स्वरूप क्या है सन्मात्र केवल सप्त है चित्रूप है आनंद रूप है इसे सचित आनंद तस्य अनिष्टः अंकि वह उस समय जो सत् है तो स्वरूप में होने के कारण से तार सत्य की बुद्धि का अभाव अनिष्ट नहीं है, मास्तु अच्छी मास्त अस्त स्वगोचरबुद्यव कथस्तव गुम शक्य है स्वयक ज्ञान यदि नयुवा तो स्विषय स्विषक वृत्तिबुद्धि नैुह तो स्व विषय को हम जानेंगे कैसे स्व को जानेंगे कैसे तब कहते हैं साक्षी रूपेण हम अपने आप को जान सकते हैं निष्प्रपंच प्रदर्श्य एक दृष्टान्त बलि सृष्टि पुरा भी सत्वस्तु तथा अवगंक निष्प्रपंच प्रकार से प्रपंच रही साक्षी का स्वरूप होता है सिद्धुआत सकल प्रपंच रहित साक्ष स्वरूप होता है तब तुष्णी भाव जो इंसान बैठे बैठा सोचना भी नहीं है और मन की वृद्धि चल रही है तो उसके अनुसार चलना नहीं है उसको देखना है और धीरे धीरे उसको देखना भी बंद अपने आप मन का चलना भी बंद पहले तो क्या करना है जैसा मन चल रहा है उसको देखना है। मन क्या क्या सोचता आपको बड़ा आश्चर्य होगा जब साक्षी में अलग होकर के घटे मन को देखने लगोगे ना आपको आश्चर्य मन कितना उल्टा सीधा सोचते भे मतलग, भे कभी भविष्य के बारे में अतीत का चिंतन करता है भविष्य की कल्पना करते बैठा होता है अनावश्यक जो कि अतीत को तुम बदल नहीं सकते हो अतीत को बदल सकते हो क्या बीत गया सभी उसको बदल नहीं सकते और भविष्य को तुम बना नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पुरुषार्थ से जो कुछ भी तुम करोगे तो भी भाग्य से अधिक समय से पूर्व कुछ मिलना नहीं है तो भविष्य पर हमारा अधिकार नहीं है कि जो तुम कल्पना करो कर दिखा सकते हो क्या आप सोचेंगे अरे साल भर के करोड़ रुपए कमाल होगा तो कितना अच्छा किया जितने भी सोचा वो लाख भी नहीं कमा पा ये दिखने मिलता इसीलिए जितनी लंबी रजा उतनी पर फैलाओ अनावश्यक जो ज्यादा पल तो ठंड लगेगा तुमको रजा को गाली देने से कुछ नहीं होता रजा लंबा हो जाएगा क्या तुम ज्यादा लंबे हो तुम्हारे पर बाहर जा रहा है तो मोड़ लो और को गाली दे क्या पार? लंबी हो सकती है तो उसी प्रकार यहां पर अपने प्रारब्ध है एक स्थान और अपने पुरुषार्थ अपनी पुरुषार्थ उतनी समझ के हमें करना है कि जितनी अपनी सामर्थ्य की पहले कल्पना कर लेना सामर्थ्य से बाहर कल्पना करके करने की को कोशिश करोगे वो भी फल होगा इसलिए एक बार एक बनिया पूछा महाराज हम क्या धंधा करें मैने धंधे तो ऐसा है हैं है। फ्री का भी धंधे है अरबों रुपया ऐसे भी धंधे अब तुम आगे पूछ रहे में क्या धंधा करू मैं क्या, क्या बताऊ मुझे क्या मानू तेरे धीरे में कितना है इन्वेस्ट करने के सामर्थ्य मैं तुम्हें कल्पना करके बता दू वो फैक्ट्री खरीदने जाकर विदेश में जाकर के पच्चीस अरब रुपये की है वो धंधा कर ले बढ़िया चलेगा गंगा जी में फ्री का मछली पकड़ ले और बेच के करे कुछ पैसा माल <laughs> <laughs> जेल में पच्चीस कौड़ी ले क्या धंधा करेगा एक बार एक सेठ ले करोड़ सेठ अपने दो बेटे थे दोनों बेटे में किसको संपत्ति सौंपे बिजनेस व्यापार परीक्षा लेना चाहते था दोनों बेटों को 25 पच्चीस पैसा दिया उस जमाने पचास बहुत होता था दिया और कहा कि जाओ इसको तुम जितना गुना बढ़ा बढ़ा करके ला सकते हो एक साल बाद आना उसे पहले नहीं आना ठीक है दोनों गए एक ने गया रास्ते में पहले उसने कोल्ड ड्रिंक पी ली करते करते जो है अपने मामा का घर पहुंचते पहुंचते और मामा को कहा झंडा करावे कराओ तो कही तो वो कहीं नहीं पाया वो डूबी गया एक साल बाद घर वापस खाली हाथ मामा का पहनाया हुआ नया पेंट शर्ट पहन के आया बाप का दिया भी फट गया काम का खत्म हो गया एक साल में फट गया कपड़े मामा का दिया पहन के घर आया और दूसरा लड़का जो था बड़ा तेज तो जाते जाते सोचा है तो पच्चीस पैसा खर्च करो तो फिर बढ़ाऊंगा कैसे? घटेगा कि बढ़ेगा खर्च करने तो घटेगा बढ़ेगा तो है बढ़ाए कैसे इसे इसको अंदर रखो इसको तो, तो, तो खर्च करना नहीं चाहिए बाप का दिया हुआ है इसको खर्च नहीं फिर बढ़ाएगा कैसे लेकिन तो चलते चलते चलते न्याओ म्या कर रही थी एक बिल्ली अच्छा खिड़की में कर रही क्यों दुनिया बुद्धि भाई कर रहे तो कितना जरूर है उसने क्या देखा बाहर एक मरा हुआ चूहा था बाहर मरा हुआ चूहा था उसको तो देखिए बिल्ली चौ कर रही है और कमरे से बाहर था से घर के अंदर बंद है मालिक बंद कर रखा उसको उसने ये बढ़िया काम तो उसने चूहे को उठाया और जान विशेष बिल्ली के सामने और जोर जोर जो जो जो जो से चलाने लगे बिल्ली मरा हुआ गंद आते और ज्यादा जैसे आपको हल्वे का गंद तो पेट में चुहे पड़ते भूख पड़ती है वैसे उसकी भूख बड़ी जो हराना चाहे तो मालिक खोला तो जैसे मालिक दरवाजे दरवाजा खिड़की खोने लगा तो खुद से भाग गया इधर तो खड़ा होगा चुहा बिल्ली को दिया नहीं बिल्ली को नहीं दे मालिक बेचने वाला आया है लग रहा और बिल्ली का भोजन बेच रहा है तो मालिक उसको बोले इधरा हमारे बिल्ली को तुझुआ दे दे अरे ऐसे नहीं देगा साहब ने तो बड़ा मुश्किल से तुम्हारा है पकड़ा गया है अब दस पैसा दीजिए हम देंगे तो दस पैसे में उसको बेच दिया पच्चीस का हो गया पैंतीस पैसे फिर थोड़े आगे गया उसने का चना है और गुना हुआ चना थी दस पैसे का गुना हुआ चना खरीद चना खरीदा उसने क्या बेच तुम्हें हमने दो तीन का बिजाड़ देते हमारे दोस्त लोग हैं झूठ बोला बनिए बहुत झूठ बोलने बहुत एक्सपर्ट होते हैं झूठ बोल के उसने क्या किया है? दो चार पन्नी और ले लिया खाली पन्नी अब आया उस एक पन्ना उसने बाँगे चना उसको चार पन्नी में बांध दिया और चार पन्ने में चार पुड़िया बना लिया उसने और लेके चला भूख लगे देख खा लूंगा बाकी तीन तो रहेगी बेचने के लिए बेचने और आगे चला तो भेगा रहे तो हाथ लगी हुई है हाँ लगी उसने देखा आवाज़ आदमी था बस बच्चे के सामने दिखाया चना और बच्चे बोले चना चला चना चला चना चला और खरीदनी पड़ी मांगी और उसने एक बेचा दो पैसे में दो गया ऐसे करते करते करते उसने बड़ा दुकान अपना बना लिया साल भर के अंदर जब दुकान बना पिताजी के पास गया एक इन्विटेशन लेकर आपको पधारना है आप ही उद्घाटन करना क्या उद्घाटन तो कि कि शुरू किया तो सड़क में फ्री भी मिला, था। मेरे को मिला। में बिजनेस की और आज मैं पचास हजार रूपए का मालिक हूँ साल भर के अंदर मेरी अपनी दुकान अपना सारा बाप खुश हुआ बाप तो असली ही मेरे बोनियाला बनिया का बच्चा है नारा के नारा सारा मामा का कपड़ा पहन जा क्या बच्चा है ये होता है तरीका तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज है उस चीज का हम अनुभव जो करते हैं उस इंद्रियों के पीछे जब साक्षी भाव में बैठते हैं तब आप किस काम लोग कर रहे हैं इंद्रियों के निष्क्रियता का तो तुष्टी माँग, तुष्टी मतलब भी अनुभव होता है इंद्रियों हाँ, कल्पना की बात आप मन क्या करती शुरू में भाभी की कल्पना करती है और भूत का चिंतन करता है आप उसको देखिए उसके अनुसार बहिएगा नहीं बह जाना दोष है फिर आप धानी तुष्टि भाव का अनुभव नहीं कर सकते पहले आप उसके हमेशा बह जाते चिंतन के साथ नई बहाना के साक्षी भाव में आना पर अलग होकर के देखते रहिए मन क्या क्या सोच रहा है भूत और भविष्य में क्या सोच रहा है आपको वैरान हो है, बेकार फालतू चीजों का जिससे आपको ना अध्यात्म न संसार में कहीं को लाभ नहीं होने वाला ऐसी बातों को लेकर के बैठा है मन, अधिकता तो व्रत हो जाओगे तो क्या होगा अंत में फिर मन क्या सोच रहा है ये भी आप देखना बंद कर दोगे जब ये भी देखना बंद हो जाता है तो क्या देख रहे हैं तब बैठे हुए हैं मन को भी नहीं देख रहे हैं मन क्या सोच रहा भी नहीं देख रहे हैं बुद्धि को नहीं देख रहे कोई चीज नहीं आप सबसे व्यक्त हो जाएंगे तो शांत भाव में बैठे से उदासीन हो गया उदासीन उदासीन ऐसे उदास भाव में से बैठे उदास दुख के कारण से नहीं वैराग्य से उदासीन भाव दोनों अलग चीज है एक आदि दुखी होकर उदास होकर बैठा होगा उसके मन में तो वे बहुत छकी रहती है वो उदास भाव की बात नहीं है वैराग्य से विरक्ति से युक्त उदासीन भाव में ही तुष्टि भाव आता है उसी में आप अपना सब स्वरूप का अनुभव कर कौन से पहुंचने क्या करा पहले मन को अभ्यास कराना पड़ता जब तक क्यों करते हम लोग इसीलिए करते मन पहले अभ्यास तो करें एक चीज का चिंतन करें, मंत्र का चिंतन भगवान का चिंतन करिए इसे शास्त्र पढ़ते हैं कम तो से अभ्यास हो चेक दो घंटा तो मन शास्त्र का चिंतन करे अन्य बातों को ना सोचें इसे रोज सत्संग अच्छा रखते हैं अर्जुस अच्छा आश्रम में रोज पढ़ाई वढ़ाई नहीं थी करोगाशु का पाठ करो बोलते मंगल आश्रम वगैरह है वहां क्या होता है? योग योगवास का पाठ होता कई और पाठ है? बैठो ने बैठो आश्रम में से बैठना पड़ेगा कम से कम आधा पौन घंटा तो उस शास्त्र को सुनो बाकी दिन भंडारा चिंतन करते हो किसकी चिंतन करते हो? भगवान को जाने लेकिन कम से कम आधा पौन घंटे एक घंटा स्वाध्याय में अभ्यास करना धीरे धीरे उसको बढ़ाना पड़ता है और ऐसे अभ्यास हो जाती है आप बैठे हैं मन से शास्त्र चिंतन होता है बैठते बराबर सो सारे लघु के सूत्रिये वो दुनिया की याद आए यही सब याद है जो पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते सो जाओ सगरे देखो वही चल रहा है तीसरे कहते हैं वो जो निर्मन का साक्षित भाव है वह सभी के द्वारा तार सन मात्रता का सुगमम सुगम अनुभवम सुगम अनुभव है सभी के तस्वीर सब प्रकाश तो वरिष्ठ। तो तो क्षी तो भानम इस प्रकार से साक्षी का तुष्टिम भाव में भान होता है यह दिखा दिया प्रदर्श एक दृष्टांत दृष्टान्त निश्चित दृष्टांत के बल वे सृष्टि पुरा भी सदवस्तु तथा सृष्टि से पहले भी सदवस्तु जगत रहित स्थिति प्रपंच रहित साक्षी को आपने कहा अनुभव किया तुष्टि तो भाव में उसी प्रकार से जगत रहित अवस्था सृष्टि से पूर्व में की थी हम अनुभव कर सकते हैं अवगंतुम जान सकते हैं अवगंतुम शे मनोजृंबण राहित्यथा साक्षी निराकुला माया जृंबणतः पूर्वम सब तथा निराकुल मनोजृंबण मन की अपनी कल्पनाओं के रहित अवस्था में जैसे आप अपने साक्षी भाव को शांत स्वरूप को तुष्णि भाव को अनुभव किए हैं उसी प्रकार से माया के विलास जगत से रहित काल में रहित अवस्था माया जृम्बणतः पूर्वम माया का जीविका विलास है माया का जो यह स्वरूप है चौचाल है इससे पूर्व सत्य निराकुलम सत्य उसी प्रकार से निराकुल शांत है एक है अद्वितीय है आनंद स्वरूप रहेगा ऐसे कहने में कोई संशय नहीं होना चाहिए कहते हैं कि भाई माया के बारे बताओ फिर अब माया को आप टपका दिए बीच में मन सक्रिय काल मन का निष्क्रिय काल हम अनुभव कर रहे हैं मन की सक्रिय काल को तो छोड़िए मन के निष्क्रिय काल में हम क्या कर रहे हैं अपने साक्षी भाव में पहुंच जाते हैं साक्षी का अनुभव हो जाता है और साक्षी क्या है हमारा अपना सब स्वरूप है सब प्रकाश स्वरूप है वो हमें अनुभव हो रहा है यथा उसी प्रकार से यदि आप कहते हो सक्रिय मन जैसा उसी प्रकार से सब परिणाम माये जगत परिणाम माया अब निष्क्रिय मन जैसा यहां पर क्या होगा परिणाम रहित माया क्रियायुक्त मन हम जागृत में देखते हैं जागृत शिष्य के वगैरह और क्रिया रहित मन कहां देखूंगा तुष्णि भाव उसी प्रकार से परिणामयुक्त माया जगत काल में बंधन काल और परिणाम रहित माया कब देखोगे सृष्टि के पूर्व में मानना पड़ेगा कभी ना कभी भी ऐसे भी है जैसे क्रियायुक्त मन का समय होता है और क्रिया रहित मन की अवस्था भी होती है उसे परिणामयुक्त माया होगा और परिणाम रहित माया भी कभी न कभी होगा उस समय क्या था कल्पना करो सोचो जैसे क्रिया रहित मन काल में क्या था केवल आप थे कोई दूसरा था क्या कोई नहीं उसी प्रकार से माया का परिणामयुक्त माया रहित काल में क्या होगा क्या रहेगा उस समय मानना पड़ेगा आत्मा ही एक में बदलती था आत्मा के अलावा और कुछ नहीं था इसे माया जृम्भा था पूर्वम माया की विजृंभा है ये जो परिणाम स्वरूप है इसके होने से पूर्व में क्या था सब सत्य आत्मा ब्रह्म वो वे कैसे था निराकुलम जैसे निराकुल व्याकुलता से रहित मन आपने देखा उसी प्रकार से परिणाम रहित माया के काल से आपके आता समय कैसे रहेगी व्याकुलता से जैसे वहां पुष्टि काल में आप अपने शांत स्वभाव वाला आत्मा का अनुभव कर रहे थे उसे जगत रहित काल में भी अभ्रम कैसे रहेगा शांत स्वभाव वाला आत्मा रहेगा निराकुर माए यहां किम लक्षण लेकिन माया का लक्षण क्या है इतदार माया अगर चीज हो तो उसका लक्षण ये बनावे वास्तव माया कोई चीज ही नहीं नित्व कार्य गम्या शक्तिग्निशक्तिवत निस्तत्वा कार्य गम्या शक्तिर्म मायाग्निशक्तिवत नहीं शक्ति क्वचित कैश्चित बुद्धिते कार्यतः पुरा निस्तत्व वास्तव में वो माया कोई तत्व ही नहीं है वो चीज है नहीं लेकिन फिर भी हम फिर आपने कैसे जाना जो है नहीं सोचाना कैसे आपने थते कार्यम्या ये जो उठपटांग काम देख रहा हो तो अनुमान कर रहा हूं जैसे आपने रज्ज में देखा शर्त दिखाई देने से मान लिया ना भ्रांति भी होती है दुनिया में यदि कभी किसी को उल्टा प्रतीत हो गई नहीं आदमी को पता चला कोई संसार नाम का चीज होता है हर आदमी कहीं ना कहीं धोखा खाता है तो क्या समझता है भ्रांति नाम का चीज है मैं सोचा था ये अच्छा है भाई पता चला रे बाबा ये तो बहुत बेकार है मेरी भ्रांति थी तो मैंने इसको अच्छा समझा उस भ्रांति का कारण क्या है वो है क्या वास्तव में अज्ञान माया है कहो वो वास्तव में चीज है नहीं ये तो हमारी कल्पना थी उसके अंदर अच्छा और बाद में हमारी कल्पना है उसके अंदर बुराई दोनों ही माया का कार्य इसलिए कहते हैं कि तो देखो निस्तकता किंतु वो कार्य गमिया कार्य के आगर पर हम जान पाते हैं माया ना भी कोई चीज है शक्ति माया शक्ति इस माया अग्नि शक्ति इस ब्रह्म का शक्ति है माया सताह आत्म भ्रमण शक्ति माया उसी प्रकार इस अग्नि में दाहकत्व शक्ति यहां अग्नि की शक्ति है इन्हें विचार करेंगे बाद में वह शक्ति तो शक्त पुरुष है नहीं अभिन्न अग्नि से अग्नि की शक्ति को अलग कर सकते हैं अग्नि का शक्ति क्यों बोल रहे हैं प्रश्न पूरे पक्ष शंका करेगा जवाब देंगे तो इसे पहले बात करें नई शक्ति क्वचित कचित बुझे नहीं शक्ति को कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से जान नहीं सकता है कार्य तो पूरा कार्य करने से पहले जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं हम यही अनुमान करते समझते ये सब पढ़ समझ रहे हैं इनको सब चीज याद है सब तैयार है आप जब प्रश्न पूछें तब तो ना पता चलेगा कि आपकी स्मृति शक्ति कैसी है मेधा शक्ति कैसी है प्रतिभा शक्ति कैसी है प्रज्ञा शक्ति कैसी है ग्राही शक्ति कैसी है धारण शक्ति कैसी है ये सारी प्रकार जो मस्तिष्क शक्तियाँ हैं उसकी तभी अनुमान कर पाएंगे जब हम एक प्रश्न डालते आपका जो जवाब रूपा कार्य है ना उससे आपकी शक्ति का निर्णय होता है सही जवाब दे रहे हैं तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट सारी तैयार तो है इसकी सारी शक्तियां ठीक है और जवाब नहीं आया वो कर रहा है इधर उधर देख रहा है कुछ आ नहीं रहा है सारा शक्ति जीरो है कुछ नहीं अगर रुक के बोल रहा है तो, तो, तो, तो, तो, तो आप पैंतीस मार्क्स ना उसे परीक्षा क्यों करते हैं स्कूल वाले साल भर मास्टर तो पढ़ा क्या पता बच्चे को समझा नहीं संधा। के तो परीक्षा होती है और उसे मार्क्स आते से पता लगता है कौ किसकी बुद्धि कैसी है ये तो प्रश्नों के जवाब लिखने के आते तो पता चलता है ना कि बुद्धि की शक्ति क्या है किसके अंदर अभी तो तक ही प्रारोप करने ऐसा नशा देखता है ग्रह दशाएं सी होती है बुद्धि बड़ा तेज है तो ते उल्टा हो जाता मामला फेल हो जाता एक बालक स्कूल की बहुत की कहानी पांच छह साल पहले की कहानी दस साल हुआ होगा हमेशा क्लास में फर्स्ट रैंक आता था फर्स्ट बोर्ड की परीक्षा दसवीं में बोर्ड में होता परीक्षा दसवीं उस परीक्षा में फेल आ, ऐसा शौक हुआ कि हमारे क्लास के ही दूसरे बच्चे जो फेल भी होते तो बोर्ड में पास हो गए जो समाई वगैरह परीक्षा फेल जो होते वो भी मेहनत करके पास हो गए और हमेशा आने वाला उसके दिमाग में ऐसा शौक हो पा ये अनुमान नहीं कर सकते ना बुद्धिवी का जीरो है फेल मात्र से मात्र ग्रह दोष दैवी प्रकोप आदि इस चक्कर में सामान्य तौर पर कार्य अनुमान किया जाता है ना कार्य के आधार पर अनुमान, अनुमान करते हो तो गया रह रह कोई ऐसा प्रारंभ है कोई ऐसा ग्रह बाधा जो भी है हम एक बार फेल हो गए तो क्या हो गया देवर मंत्री समझा सब समझा गलत है ना ऐसा भाग्य का खेल है तो इसीलिए कहते हैं वह हम यह अनुमान करेंगे उसकी धैर्य शक्ति उस समय कुंठित हो गई बाकी सारी शक्तियां ठीक बने रहा हो लेकिन धैर्य शक्ति ठीक नहीं इसमें से पागल ये धैर्य होता तो पागल नहीं होता इसे कार्य के आधार पर ही हमेशा शक्ति का अनुमान क्या बैठे हुए हैं हमें क्या मालूम आपके घर क्या क्या शक्तियां क्या क्या करने की क्षमता है एक बार हम ट्रेन से आ रहे थे वो सोचा है महात्मा है अनपढ़ होगा मूड हो मूड होगा क्या मालूम अंग्रेजी में बड़ बड़ बड़ बोल रहे थे महात्मा के बारे में उल्टा सीधा उल्टा सीधा सुनते ना शाम करीब चार बजे ट्रेन चली थी चलते रात बीत गया सो गए सब सवेरा हुआ सवेरा हुआ अखबार बेचने वाला है तो मैं मेरे को भोजन फल फूल खाता हूँ तो फल चाहता था अखबार अब उस समय लाना भूल गया है टगर टोल पर करेंगे तो धोएंगे इसलिए मैंने एक अंग्रेजी अखबार खरी अंग्रेजी अखबार करेंगे पढ़ने जैसे लगा उन दोनों का टायर एकदम पंक्चर हो गया एकदम घबरा बाबा तो अंग्रेजी जानता है कल हम लोग जो बातें जो किए ऐसा तो समझ गया होगा और फिर उनको और दो हो सकता है बाबा अंग्रेजी पेपर देख रहा है तो हमने कुछ नहीं बोला उसको पढ़ लिया पढ़ के अखबार वो अखबार मांगने लगा मैंने उसको दे दिया पढ़, अब पढ़ कर वापस कर दी थी वापस करने के बाद वो जब अखबार वापस लिया पढ़ते तो तीन लड़के थे पन्ने पन्ने अलग कर दिए थे जब वापस दिए तो जैसे उल्टा सोल्ट डाल भी दे दिया तो मैंने उनको डांटा अंग्रेजी में डांटा अब उन्हें समझ में तुम तो पूरा जान था जानकार बहुत पढ़ा लिखा ऐसे डांडा तुम लोग पढ़े लिखे अपने हाथ एक अखबार जिसको तो लिए थे जिस क्रम से था पन्नों के क्रमांक अनुसार वापस लगा करके दे नहीं सकते इतनी भी तेरी बुद्धि नहीं अकल में किसी की अमानत लिया तो तोड़ फोड़ करके तुमको देने तुम तुम्हारी घड़ी मेरे को दोगे और मैं इस गड़ी को तोड़ भी तुम्हारे हाथ में दे दू तो कैसे लगेगा तुमसे कोई तेरा मोटरसाइकिल ले जाए स्कूटर ले लोग तो तोड़ फाड़ करके ला के दे दो तो कैसे लगेगा उसको पूरा दे रहा है लेकिन तोड़ दे दे दिया तेरे को पूरा ज्यादा उल्टा पुटा करके तेरे को दे दिया दे दो खुश रहेगा क्या पन्ना का नहीं अपने आप पढ़ लिखे समझते हो और आस पढ़ो दूसरे बैठे सब बिलकुल समझ रहे हो चार अंग्रेजी अंग्रेजी तुमने बताया वाक्य बोला मैंने एक भी सही वाक्य नहीं बता तुम क्या पढ़ रहे हो तुमको एक भी वाक्य तुम सही नहीं बोल रहे हो और अपने आप को बड़ा अंग्रेज बन रहे से माफी मांगूंगा इसलिए कहने का मतलब जब तक कार्य नहीं देखा उन्होंने हमने हम किसी बात करते हैं या पढ़ते अंग्रेजी पुस्तक पढ़ता कुछ करता उन्हें मालूम होता इनको भी अंग्रेजी की शक्ति है इनके अंदर अंग्रेजी भाषा की ज्ञान शक्ति है तब मेहस होती जैसे उन्हें बोला पढ़ना देखा बोला तब समझ में आया नहीं तो अंदर से आपके अंदर शक्तियां जब तक आप कार्य नहीं करोगे तब हमें पता नहीं चलेगा आप क्या के शक्ति है कोई भी जान नहीं सकता सिर्फ ब्रह्म में शक्ति आदि है इसलिए ये कार्य को देखते हुए अनुमान कर सकते हैं इस तो ब्रह्म ऐसी वृक्षण शक्ति है जिसका नामकरण शास्त्रों ने माया नाम रखा है जिस शक्ति से सारा संसार कार्य के आधार कार्य तो पूरा कार्य से पहले भी शक्ति नहीं बुझ किसी के द्वारा भी कहीं भी किसी वस्तु में भी आप शक्ति को जान नहीं सकते इसमें क्या शक्ति है कितनी कितने कैसी बाद में पता चलता है जब कुछ कार्य होता कार्य पूरा